यम शुपसते शिव इं ब्रह्मेति वेदनो बौद्ध प्रमाण इत करते पटव कर्ते नैया त्यथ जै नशसनरता कर्मेति मी मका सोयो विदा तुब्क्षितफलम त्रैदोनाथो हरि रसो या परमा द्धा सदा श्रीराधा कृष्ण रूपा tasyai tasmai namo namah namah kamalana bhaya namah कमलमा लिने नम कमल पद नमस्ते कमलक्षण यो विदापूर्व जो वै वेद प्रणोति तस्म तग्व हदेवु प्रकाशम मुमुक्षुर वै शह प्रपदे <coughs> मुक्त मुनि मृद्यमान श्री कृष्ण भक्तिरस तत्व जिज्ञासु जीवात्माओ नियमानुसार थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भजोगी गो ग go भजोगी की अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन मेरा कौन इन दो प्रश्नों के समाधान के संबंध में आप लोगों को बताया गया अनंत जन्मों में प्रत्येक प्रतिक्षण प्रयत्न करने के पश्चात भी हमने इन दोनों प्रश्नों को हल नहीं किया अनंत जीवों ने हल किया और उन्होंने अपने परम चरम राधांत परमानंद को प्राप्त कर लिया आप कह सकते हैं कि क्यों जी आपका तो प्रश्न ही गलत है क्यों आप कहते हैं कि मैं कौन मेरा कौन हमारे शास्त्र वेद कहते हैं मेरा होता ही नहीं केवल मैं है एक तत्व ईशावास्य मृद्वम सर्वम ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र केवल एक है चाहे उसको वो कहो और चाहे तू कहो चाहे मैं कहो मेरा ओरा नहीं है कुछ पुरुष ए वे दगवम सर्वम जद भूतम यम श्वेता शुत्रोपनिषद तीन पंद्रह पुरुषे सर्व पुरुष एवेद्यम भागवत पंद्रह सुबालोपनिषत में भी ये मंत्र है एकद्रो न दिवितीया तस्थुर्यम लोकाशत ईशनी श्वेताचतरोपनिषत् एको नारायण आसीत न ब्रह्मा ने शान का पहला मंत्र एक सदिप्रा बहुधा बदंती ऋग्वेद एकम संतम बहुधा कल्पयंतिरिक्त वेद इतम वेद मंत्र और पुराणों के प्रमाण बता रहे हैं कि बस एक है सवई नैवरे में तस्मा देखा की नरम वो अकेला एक था उसका मन नहीं लगा सदीय छ इमेवात्मान द्वेधा पात तथा पतिश पत्नी चा भवताम बृहदारण्य को पद एक तीन एक ही बहुत सारा बन गया आनंदो ब्रह्मेत बजानाथ तैतरियोपनिषद तीन एक तत्व आनंद बस बहुस्याम शो कामय तो बहुश्याम प्रजा तपोतप्य तपस्त वो एक था उसने कामना किया कि और भी हो मैं अपना स्वरूप बना लू तस्मा तस्दत्मन आकाशसा आकाशाद वायोरग्नि अग्निराप अद पृथ्वी एक।, एक था यम सृजति विश्व बिहति विश्व भुंक्ते सा आत्मा एक परमात्मा था उसी ने अनेक रूप धारण किया है वा, वार माया नार सिंह सर्वमिदम सृजा सर्वमिदम रक्षाति सर्विदम संघरती तस्मा देता शक्तिम विद्यांगतापण तीन एक सात सा वो एक था उसने सोचा बहुत सारा बन जाऊ आई तेरे उपनिषद त छानद्योपनिषद छ दो तीन तला नित शांत उपासित तीन चौदह एक छानदोग्योपनिषद सई छ चक्रे स अकेला वो था प्रश्नोपनिषद छे तीन छत बृहदारण्य को उपनिषत एक दो पांच इस तह एक बचन कहा जा रहा है तत् एक बचन कहा जा रहा है एक हाँ वो एक ब्रह्म द्वितीय नास्त और दूसरा कोई है ही नहीं आप कहते हैं मैं कौन और मेरा कौन मेरा कौन जानने की आवश्यकता क्या है खाली मैं कौन ऐसा बोलिए हा ठीक है आप भी ठीक कहते हैं लेकिन थोड़ा और आगे चलिए एक अंश का ज्ञान परिपूर्ण ज्ञान नहीं होता एक ने हाथी का पैर देखा अंधे ने उसने कहा हाथी खंधे की तरह होता है मैंने देखा है। एक ने पेट देखा एक ने सूर देखा जिसने जैसा टटोल के देखा उसने वैसे ही बता दिया हाथी की शक्ल सर्वांगीण हाथी को देखने वाला ही बता सकता है सही सही तो शास्त्रों वेदों का अल्प ज्ञान बड़ा भयानक होता है विभेद वेदों मामयम प्रहरित अल्प ज्ञानी वेद का जो होता है उससे वेद बहुत डरता है कि ये हमारा सर्वनाश करेगा अत और गहन विवेचना की गई तो पता चला कि दो तत्व और हैं ए तज्ञेय नित्य में आत्मसंस्थम नाता परम भोक्ता भोग्यम प्रेरिता रंचमत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म तीन ब्रह्म हैं। खाली ये मैं अकेला नहीं है इसके अलावा दो और हैं। एक का नाम भोक्ता एक का नाम भोग्य एक का नाम प्रेरक जिसको हम कहते हैं भगवान परमात्मा गॉड खुदा वो प्रेरक है और मैं नाम का जो हम तत्व बोलते हैं ये भोगता है और ये जो संसार सामने दिख रहा है ये भोग्य है इसकी जननी है मां माया इस संसार में भी तीन तत्व हैं ध्यान दीजिए कुछ भोले भाले कहते हैं संसार है ही नहीं अरे तीनों हैं इस संसार में तत्स्रिष्टवा तदेवा अनुप्राविशत वेद कह रहा है कि उस एक तत्व ने जब संसार प्रकट किया बनाया नहीं ध्यान दो भगवान ने कुछ बनाया नहीं प्रकट किया है प्रकट जैसे छोटे बच्चे खिलवाड़ करते हैं ना मुट्ठी में उन्होंने मक्खी पकड़ रखा है और बच्चों से कहा मैं मक्खी बना सकता हूं कहे बना के दिखा ए, देख बन देखी न पहले से छुपा रखा था कहता है मक्खी बना सकता हूं हमको बेवकूफ बनाता है ऐसी ही ये सृष्टि अनादि है प्रलय होता है फिर सृष्टि होती है फिर प्रलय होता है प्रलय माने अपने अपने रीजन में मिल जाना पृथ्वी जल में मिली जल तेज में तेज वायु में वायु आकाश में आकाश अहंकार में अहंकार महान में महान प्रकृति में प्रकृति भगवान में एक भगवान बचा अहमेवा समेवाग्रे तु जैसे जैसे अपने अपने रीजन में ये लीन होकर प्रलय के रूप में फिर एक बचा भगवान ब्रह्म वैसे ही फिर प्रकट होते हैं भगवान से प्रकृति पर महान अहंकार पंचन मात्रा पंच संसार बन गया प्रकट हो गया हम बन गया बोलते हैं देखो मां के पेट में बच्चा है हा वो बच्चा प्रकट हो गया बना नहीं मां बाप ने बनाया नहीं वो खाली प्रकट हो गया है वेद कहता है सूर्या चंद्र मधाता यथा पूर्व म कल्पयत जैसे पहले संसार था वैसे ही प्रकट कर दिया भगवान ने कुछ अपनी जेब से प्लस माइनस नहीं किया आप गधे की अकल से समझिए आप लोगों ने टेस्ट मैच देखा होगा क्रिकेट का पांच दिन होता है आ, तो पहले दिन जब खेल समाप्त हुआ तो किसी खिलाड़ी ने नानबे रन बनाया कोई खिलाड़ी आउट हो गया था और टाइम हो गया अंपायर ने छुट्टी कर दिया सब घर चले गए दूसरे दिन जब 10 बजे फिर आए सब तो जो जहा था वही खड़ा हो गया जिसके 99 रन थे वो बोर्ड पर लिख दिया गया जो आउट था वो बाहर हो गया और अलार्म हुआ और खेल शुरू हुआ तो कोई नई बात तो हुई नहीं वो कल जहां समाप्त हुआ था वहां से आज प्रारंभ हो गया इसी को सृष्टि कहते हैं सृष्टि सृज विसर्गे धातु है छोड़ना भगवान ने पकड़ रखा था सारे संसार को प्रलय में उसको छोड़ दिया यथा पूर्व जैसे पहले था ससर्जे दम सपूर्वत भागवत दो नौ अड़तीस प्रजा सृज यथा पूर्व याच मई अनुशेर थे तीन नौ तैतालीस भागवत जैसे पहले था वैसे ही भगवान ने प्रकट कर दिया कोई नई चीज नहीं अपने-अपने कर्म के अनुसार एक को कुत्ते की योनि में डाल दिया एक को गधे की योनि में एक को वृक्ष बना दिया एक को देवता बना दिया एक को मनुष्य ऐसा कैसा करेगा भगवान वैषम में न सापेक्ष वेदांत कहता है ये विषमता और निर्दयता भगवान में कैसे होगी एक जीव ने क्या गुनाह किया किस सृष्टि के प्रारंभ में ही उसको मच्छर बना दिया और एक को देवता बना दिया स्वर्गलोक का नए नए कुछ बनाया बनाया नहीं, जैसे पहले था वैसे ही आउट कर दिया प्रकट जन्म माने प्रकट जनी प्रादुर्भावे धातु है संस्कृत में तो जन्म माने प्रकट नाश माने नश आदर्श धातु है गायब हो जाना उसको हम नाक कह देते हैं चक्कर चलता रहता है ऐसे ही कोई नई चीज नहीं हम सब जीव हैं हा और माया का ये पृथ्वी जल तेज जड़ वस्तुए हैं हा और भगवान सर्व व्यापक है हाँ तो तीनों तो है संसार में संत महात्मा लोग सर्वत्र इस व्याप्त भगवान को देखते हैं और हमारी दृष्टि माईक है सब माया दिखती है इतना अंतर है और यही तीनों जब भगवान में लीन हो गया जीव और माया तो हम कह देते हैं एक है एक था अरे नहीं ये तीन थे सदा से ज्ञा ज्यो दा बजा विष निशा आज अज, अज, अज अजा वेद कह रहा है श्वेताश्यु तर उपनिषद अज माने जिसका प्रारंभ न हो जन्म न हो सदा से हो भगवान अज जीव अजा माया ये भी है सदा से जीव के ऊपर माया हावी है सदा से तो ओरिजिनल रूप क्या हुआ मायाधीश ब्रह्म मायाधीन जीव और एक माया जड़ माया जड़ है जैसे तौलिया इसको गवर्न करते हैं भगवान और जीव को भी गवर्न करते हैं भगवान लेकिन जीव को उसके कर्म के अनुसार गवर्न करते हैं अपनी तरफ से नहीं ये देखने की शक्ति सुनने की शक्ति सूंघने की शक्ति रस लेने की शक्ति सोचने की जानने की ये सब शक्ति भगवान देते हैं लेकिन क्या सोचो क्या देखो ये तुम्हारे ऊपर छोड़ देते हैं जैसे पावर हाउस ने बिजली दे दिया अब उस बिजली के द्वारा तुम पंखा चलाओ एसी चलाओ बर्फ बनाओ पानी गर्म करो या पकड़ के मर जाओ ये तुम्हारे ऊपर है अब एक मर्ग उसने कहा न बिजली घर में आती न मेरा बेटा मरता अरे बिजली क्या करे भाई तुम्हारे बेटे ने क्यों पकड़ा नंगा तार तारे तो उसकी गलती है नदी बह रही है गंगा जी बह रही है आत्मन करो प्यासे हो तुम पानी पी लो मरने के इच्छा डूब जाओ नदी का दोष नहीं है तुम डूब के मर गए तो ऐसे ही भगवान कर्म करने की शक्ति देते हैं लेकिन क्या कर्म करो ये तुम्हारे ऊपर छोड़ देते हैं जो जस कर ई सो तस फल चाखा ना दत्ते कस पापम न चैव सुतम विभु अर्जुन भगवान किसी को न पाप कराते हैं न पुण्य पांच पंद्रह गीता सब जीव अपना अपना कर्म करते हैं अपना अपना फल भोगते हैं और दूसरा नहीं बीबी है अर्धांगिनी बोलते हैं लोग अरे अर्धा पर्धा नहीं है उसका अलग भोग है तुम अलग भोगो तुम्हारे दुख को बीबी नहीं भोगेगी अब बीबी के दुख को तुम नहीं भोगोगे बीबी को बुखार है हा तुमको हमको नहीं है जी क्यों अर्धा अंगिनी है ना तुम भी बुखार में पड़ जाओ सब अपने अपने कर्म का फल भोगते हैं और मरने के बाद भी सब अलग अलग जाते हैं कति नाम सुता न लालिता संतों ने कहा अरे मनुष्यों, तुमको पता है तुमने कितने बाप बनाए हैं अनंत कुत्ते बिल्ली गधे सब तुम्हारे बाप बन चुके हैं सब तुम्हारे मां बन चुकी हैं। सब तुम्हारी बीबी बन चुकी हैं, सब तुम्हारे पति बन चुके हैं अनंत कहा है वो? जब तक शरीर है तब तक ही वो माँ है वो बाप है वो बीबी है फिर अपने अपने स्थान पे तो उतर गए अरे ट्रेन देखा है ना आप लोगों ने हा हा जी खूब सफर करते हैं। तो ट्रेन में 500 आदमी बैठे हा और ट्रेन जा रही है कलकत्ता से दिल्ली हैं हाँ। रास्ते में 50 स्टेशन है हाँ फिर सब बैठे हैं उसमें हाँ। कलकत्ता से हैं हाँ हाँ। सब गपे कर रहे हैं हाँ आप कहाँ जाएंगे आप कहाँ जाएंगे आप कहाँ जाएंगे बड़ी दोस्ती हो रही है बड़ा प्यार उमड़ रहा है स्टेशन आ गया इलाहाबाद अच्छा सा अरे तो आप उतर रहे मैं अकेला रह जाऊंगा साहब आप भी चलिए अरे क्या गजब करते हैं मुझे तो दिल्ली जाना है तो भाई ये तो ऐसे ही है जिसका स्टेशन आया उसको उतरना होगा ये ऐसे ही है ये संसार कौन पहले मरे अरे ये नियम नहीं है बेटा पहले मरा नाती भी पहले मर गया और वो दादाजी बैठे धृतरा ने कहा श्री कृष्ण से क्यों जी तुम तो भगवान हो हाँ हाँ तो हाँ बताओ तो हमने कौन सा पाप किया कि हमारे सौ जवान पुत्र इतने बलवान बुद्धिमान गुणवान रूपवान मर गए और मैं अंधा बैठा हूं रोने के लिए भगवान ने कहा तुम्हें कितने जन्मों की याद है ने कहा चार जन्म की बस अनंत माइनस चार गणित आता है तो तुम क्या हिसाब लगाते हो अपने कर्मों का कर्म तो फल देगा कर्म करने का अधिकार है तुमको फल भोगने का अधिकार नहीं है वो तो भगवान के हाथ में है वो भगवाएगा बच नहीं सकता कोई भले ही राम के बाप दशरथ हो भले ही अभमन्नु के मामा श्री कृष्ण हो आजी वो जाना होगा जब समय आ जाएगा तो ये तीन का मिक्सचर जगत पहले भी था आज भी है फिर प्रलय होगा फिर सृष्टि होगी इसलिए तीन तत्व भी है एक भी है और ये दोनों तत्व जीव और माया भगवान की शक्ति है इसलिए अंश भी कहे जाते हैं और भगवान के आधीन भी हैं सदा स्वतंत्र नहीं है अत्यू मैं कौन मेरा कौन प्रश्न गलत नहीं है पश्चात आपको बताया गया कि इन दोनों को प्रश्न को दोनों प्रश्नों को हल करने के लिए जीव को ब्रह्म को जानना होगा फिर आगे बताया गया लेकिन वो अज्ञे है अदृष्ट म्यवहार जब म ग्राह्य म लक्षण मचिंत वेद कह रहा है मांडू क्योपनिषद सातवां मंत्र संसार आँख से दिखाई पड़ रहा है कान से सुनाई पड़ रहा है ये शरीर पंच महाभूत का बना है ना? और संसार भी पंच महाभूत का है सजातीय है इसलिए इस संसार को हमारी इंद्रिया ग्रहण कर लेती हैं। भगवान दिव्य है वहां ये नहीं जा सकती यद्वाचा नुदुत येन भाग्य भुजते यन मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमत यक्षुषा न पश्यति ये नक्षुंशी पश्यति य्रोत्रेण न शुणोत येन श्रोत्रिदम सुदम येन प्राण प्रणीय कनोपनिष् एक चार एक पाँच एक छक सात एक, एक आठ ये इनसे नहीं ज्ञान होगा भगवान का तो इसका मतलब ये है कि सारे जीवों को भगवान किसी को मिले ही नहीं होंगे फिर तो अरे सबके पास तो यही है देवताओं के पास भी यही है इंद्रिय मन बुद्धि नहीं नहीं नहीं अनंत जीवों को मिले हैं भगवान मिल रहे हैं मिलेंगे भगवान का संसार कितना बड़ा है कोई जानता संख्या चेत राज मस्ती न विश्वा नाम कदाचन ये पृथ्वी के जो धूली के कण हैं उनको भले ही कोई गिन ले अरे उनको कौन गिन सकता है जी अरे मान लो लेकिन भगवान के संसारों को कोई नहीं गिन सकता अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अनंत महापुरुष प्रत्येक प्रतिक्षण भगवान को देख रहे हैं अब एक ब्रह्मांड में एक ही महापुरुष हो, हो सकता है एक ब्रह्मांड में दस हो, हो सकता है वो जिस पर कृपा करके अपनी शक्ति दे देता है वो भगवान को जान लेता है पा लेता है उस कृपा की शर्त भी आपको बताई गई कर्म ज्ञान भक्ति और कर्म और ज्ञान के द्वारा वो नहीं मिलेगा यह भी बताया गया अतय वेदों के द्वारा शास्त्रों के द्वारा ज्ञात हो रहा है कि भक्ति से ही भगवान प्राप्त होते हैं और यह भी बताया गया कि कर्म में इतने कड़े कड़े नियम हैं कि मनु महाराज मनु जिनसे हम पैदा हुए हैं मनुष्य ब्रह्मा के सगे लड़के उन्होंने यज्ञ किया जरा सी गलती हो गई तो पुत्र के बजाय पुत्री हुई इला वृत्रासुर तष्टा की गलती से मारा गया काशी नरेश मिथ्या बासुदेव श्री कृष्ण को मारने के लिए यज्ञ किया खुद मरा प्रहलाद का हिरण कशपू का पुरोहित प्रहलाद के मारने के लिए उसने किया वो खुद मरा एक त्रुटी जरा सी हो जाए तो और ज्ञान तो इतना कठिन है कि उसका अधिकारी ही होना असंभव अधिकारी हो भी जाए तो चलते समय बार बार गिरेगा अगर अंतिम कक्षा में पहुंच भी जाए तो आत्म ज्ञान होगा ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा वो भक्ति के द्वारा ही होता है और भक्ति का अधिकारी मैंने आपको बताया कि अत्यंत दुराचारी भी अधिकारी है सदाचारी भी अधिकारी है भगवान को जो जान के प्यार करे उसको भी भगवान मिलेंगे और भगवान को भगवान न जाने काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या किसी प्रकार से मन का अटैचमेंट कर ले तो भी भगवान मिलेंगे और नंबर तीन आपको बताया गया कल कि जो आत्मा राम पूर्ण काम परम निष्काम परमहंस हैं वे भी श्री कृष्ण की एक झलक देखकर अपना ब्रह्मानंद खो देते हैं जबरदस्ती अभ्यास करके नहीं परमहंस थोड़ा समझ लीजिए ये सन्यासियों का नाटक आश्रमोपनिषद का चौथा मंत्र है कि चार प्रकार के सन्यासी होते हैं कुटीचक नंबर एक बहुदक्त नंबर दो हंस नंबर तीन परमहंस नंबर चार इन सब के लिए नियम भी है कुटी चक दो कपड़ा पहने एक दंड लिए रहे एक कमंडल इससे अधिक अगर उसने लिया सामान तो नरक मिलेगा बहुदक एक कपड़ा उसी को नहाए चाहे धोए चाहे ओढ़े चाहे पहने हंस एक टुकड़ा पूरा साड़ी नहीं छोटा सा ऐसे लपेट ले लंगोटी जिसे कहते हैं आप लोग बाबा लोग पहने रहते हैं ना परमहंस नंगा और नारद परिवराज को उपनिषद में लिखा है पांच बारह तो दो और होते हैं कुटीचक बहुदक, हंस परमहंस ये चार इसके आगे तुरीया और छठवा होता है अवधूत इन सब के लिए कड़े कड़े नियम हैं और सबसे कड़ा नियम है कि अगर संसार में कहीं थोड़ा भी अटैचमेंट है देह में भी तो सरागो नरकम जात तीन तेरा नारद परिव्राज को उपनिषद नरक जाना पड़ेगा मरने के बाद उस सन्यासी को और रौरव नरकम भुक् तिरजक जोन सुब्राज को पीन रौरव नरक भोगना पड़ेगा और बाद में कुत्ते बिल्ली गधे पक्षी बनकर संसार में आना पड़ेगा अगर थोड़ा भी अटैचमेंट है और बाबा जी बन गए कपड़ा रंगा के आजकल लाखों ऐसे मन से वैराग्य हो साधन चतुष्टय संपन्न एवं संस तुम अर्न्यासोपनिषद दो एक चार साधनों से संपन्न शांत दांत उपरत तिथुक्षु वही उसी को सन्यास लेना चाहिए तो परमहस अवस्था का मतलब मैंने कल बताया था ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी नहीं ब्रह्मज्ञानी यानी आत्मज्ञान के बाद जो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता है भक्ति करता है उस पर कृपा करके वो ब्रह्म ज्ञान देते हैं तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददा बुद्ध योगम तम दस दस गीता उस विषय में मैंने आपको बताया था शंकराचार्य के विषय में कि उनको लोग कहते हैं क्यों निराकार ब्रह्म को ही मानते थे और श्री कृष्ण को तो माइक मानते थे ऐसा नहीं है मैंने कल बताया था ना, कि वो स्वयं कह रहे हैं अस्माक नंद जदु नंदना जुगल अध्यानावधानार्थ नाम मैं तो नंदनंदन के पादार के मकरंद का मिलंद बनूंगा मुझे मोक्ष नहीं चाहिए शंकराचार्य ने परात हैं दो तीन चालीस ये सूत्र है इसकी व्याख्या में लिखा है तद अनुग्रह हेतु के नहीं विज्ञाने न मोक्ष सिदिर भवि तुम थी श्री कृष्ण भगवान कृपा करके जो ज्ञान देंगे उससे मोक्ष होगा अपनी कमाई वाले ज्ञान से मोक्ष नहीं हो सकता इसीलिए कहा मोक्ष कारण सामग्रिया भक्ति रेव गरीयी विवेक चूड़ामी भक्त्य गम्यो भव मुक्ति हेतु वेदांत सिद्धांत सार संग्रह केवल भक्ति से ही ब्रह्म ज्ञान होगा और मोक्ष होगा कल मैंने बताया था ना परसों त्रिपाद विभूति नारायणो परिषद में वेद कहता है कि चतुर चतुर्मुखादि नाम ब्रह्मादिक भी क्यों न हो बिना विष्णु भक्त्या कल्प कोट भी मोक्षो न विद्यते करोड़ों कल्प में भी मोक्ष नहीं हो सकता क्यों भगवान कह रहे हैं अर्जुन से दैवी है सा गुणमयी मम माया दूरतया मा मे वजे प्रपद्यंते माया में ताम सात चौदह गीता जो मेरी ही एव शब्द है गीता में केवल मेरी शरण में जो आएगा उसकी माया जाएगी सगवान्देन सर्वात्मपदों य्यलीक दुस्तरा मतर चया न महमीति धी गल दो सात बयालीस भागवत जो मेरी शरण में आएगा उसके लिए मैं चैलेंज करता हूं कौनते प्रतिजानी ही न मैं भक्त प्रणश सारी गीता में एक जगह चैलेंज किया है भगवान ने अर्जुन से मैं भक्ता मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता मैं ठेका लेता हूं ज्ञानी कर्मी का नहीं उनका तो हो गई तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विना मंत्रिद सुमंगला क्षेम न बिंदं बिना यदर्पणम तस्मय सुभद्र श्रव से नमो नम भागवत दो चार सत्रह तपस्वी हो योगी हो ज्ञानी हो कर्मी हो रात का पतन होता है उसका मैं ठेका नहीं लेता प्रवृत् दुविधा प्रोक्ता मार्जारी, बानरी तथा वेद कह रहा है संयासो परिषद दो एक सौ एक, एक प्रवृत्ति होती है मार्जारी <laughs> बिल्ली वाली मार्जारी माने बिल्ली वाली और एक बानरी बंदर वाली बंदर का बच्चा अपनी मां को स्वयं पकड़ता है अब बंदर डाल-डाल पर जंप करता है, बच्चा गिरे मरे मां जिम्मेदार नहीं लेकिन बिल्ली अपने बच्चे को अपने को पकड़ के यहां वहां यत्र तत्र सर्वत्र ले जाती है ऐसे ही भगवान भक्त के लिए ठेका लेते हैं ये तो सर्वाणी कर्मा मई सन्नस मेन योगे नाम ध्यान तो उपास तेषा हम समर्ता दे सात आठ तथा नते माधव तवका क्वचि भ्रश्य बद्ध सौहदा ब्रह्मा ने कहा था दस दो तैतीस महाराज जो आपके भक्त हैं शरण में गए हैं उनका आप ठेका लेते हैं उनका पतन हो ही नहीं सकता अनन्यास चिंते अंतो माम ये जना पर तेम नित्याभि युक्ता नाम गीता जो मेरी शरण में आ गए उनके योग और क्षेम को मैं बहन करता हूं योग माने अप्राप्त को देना क्षेम माने प्राप्त की रक्षा करना बुरा ठेका तो परमहंसों को भी खींच लेने वाले भगवान के अवतार का कारण बहुत सारा है उसमें एक कारण बताया वेद व्यास ने कि तथा परमहंसा नाम मुनी नाम अमलात्मा भक्ति योग विधान कथम पशे महेश एक आठ बीस भागवत परमहंसों को अपनी ओर खींचने के लिए भगवान अवतार लेते हैं वरना सारे परमहंस यही बोलते ब्रह्म साकार होते ही नहीं अब अगर होता है तो वो दो कौड़ी का हमारा जो ब्रह्मानंद है निराकार वाला <laughs> वही है असली लेकिन जब प्रैक्टिकल आया तो परमहंस ने कहा माया तथि तो भीमरथया दिगंबर को पितामाल नीला बिन्न हस्तोपी नितंब बिंबे धूत एक परमहंस चिल्ला पड़ा ए राहगीरो इधर से मत जाओ लौट जाओ खड़े हो गए हम लोग अरे क्या बात है भाई छुरे बाजी है गोली चल रही है क्या है सबको रोक रहे हो एक चार साल का लड़का खड़ा है नंगा हे चार साल का नंगा उसका क्या डर है उसकी अरे वो कमर पर हाथ रखे तो वो अपनी आख से मुझ परमहंस के मन को खींच के दास बना लिया तो तुम तो विषया नंदी हो रसगुल्ला नंदी हो तुम्हारा क्या हाल होगा हा एक निगाह देखा श्री कृष्ण ने क्यू परमहंस भूल गया एक परमहंस कहता है गोपाल बिहार से विप्रा ध्वरे लज्ज से ब्रूसे गोसु तो हमकृत स्तुति पदई मऊनम विधत् सताम दास्यम गोकुल कामिनी शुक्र से स्वाम्यम न दत्तात्मसु जाने कृष्णीय पादुगलम भक्त लम हंस कहता है मेरे ब्रह्म का कुछ गड़बड़ हो गया है क्यों अरे देखो तो मेरा ही ब्रह्म है वो श्री कृष्ण बन के आया है वो यशोदा के आंगन के कीचड़ को ले अपने शरीर में लपेट रहा है और मुस्कुरा रहा है और और बड़े बड़े ब्राह्मण जो वेद मंत्रों के द्वारा यज्ञ करते हैं विष्णो राटम रा से विष्णु हो तो विष्णु आ दिखाई नहीं पड़ते काली मंत्र बोल दिया पंडित जी ने और कहा बोलो स्वाहा उन्होंने छोड़ दिया जजमान ने स्वाहा वहां नहीं जाते और बात किससे करते हो गोकुल की गायों के बछड़ों से उनके कान में कहते हो भूख लगी है छोड़ दू ब हो छोड़ देता हूं जाओ पिया हो चुपके से मम्मी का दूध और बड़े बड़े ब्राह्मण वैदिक विद्वान स्तुति करते हैं मंदिरों में सहस्र शी रेखा पुरुखा सहस्त्र सहस्रपात कहीं न मूर्ति हिलती है न बोलती है न कोई जवाब देती है पंडित जी बोल के मंत्र लौट आए और गोपियों की दासता करते हो दासता छछिया भर छाछ पर नाच नचावत हे कन्हैया इधर ना क्या है नाच दिखा ऐसे ही नाच दिखाएंगे इसको अरे छाछ ले लेना थोड़ी सी देखी ना छाछ हा नाच दिया दूसरी गोपी आई मैंने तो देखा ही नहीं फिर से नाचो तब देंगे आ, गोबर उठवा रहे हैं गोमय मंडित भाल कपोलम एक कन्हैया हमारा गोबर उठवा दे अरे मैं छोटा सा हूं अरे तो मैं झुक जाऊंगी उठा दे। क्या देगी मक्खन दूंगी देख जितने पलड़े गोबर उठाएगा उतने लोंदा मक्खन दूंगी सच्चे रे ये हा हा मैं झूठ नहीं बोलती लेकिन गिनेगा कौन तू भी बेपढ़ी लिखी मैं भी बेपढ़ा लिखा और तूने बहुत सारे पलड़े उठवा लिए और थोड़ा सा हमको दे दिया मक्खन गोपी ने कहा तो बड़ा तर्क वाला लड़का है तूने तो कहा देख मैं बताऊं जब तू एक पलड़ा उठाएगा तो मैं गोबर का एक टीका लगा दूंगा तेरे माथे में दूसरा पलड़ा उठाएगा दूसरा लगा दूंगा तीसरा उठाएगा तो फिर गाल में लगा दूंगा जितना और तुम तो मेरा गाल तो थोड़ा सा है उसके बाद तेरे छाती में लगा दूंगा अच्छा ठीक है ठीक है गोबर गोबर गोबर अबला मक्खन अरे ये तो यहाँ का धरा है मक्खन घर चल वहां दूंगी घर गए शीशा दिखा ओ, ये क्या हुआ ए, मैं, मैं सब जल्दी जल्दी जल्दी धो डाला मुंह को ठाकुर जी ने उन्हें कहा सारा मुंह शरीर खराब कर दिया मम्मी क्या कहेगी तूने धो डाला अब बताओ मैं क्या करूं अब मैं कैसे गिनूंगी अरे हारी मुझे तो याद ही नहीं रही साहब धोडाला कैसे होगी अच्छा कोई बात नहीं लेखा ले अब दिया ये देखो ब्रह्म का हाल किया ऐसे गोपियों ने तो बड़े बड़े परमहंस श्री कृष्ण के प्रेम रस के दीवाने बन गए अभी तो मैंने थोड़े से बताए हैं आगे और बताएंगे लाडली लाल की